ये सुनने के बाद विक्रांत अचानक से उठकर बैठ गया और उसने अपने हार्ट मोनिटर क्लिप को सीने से हटा दिया जिससे मोनिटर में नजर आ रहा उसका हार्ट बीट अचानक से दिखना बंद हो गया और वहां पर अलार्म बजना शुरू हो गया अरे अभी रात का टाइम है ने घबराते हुए कहा लेकिन उसकी विक्रांत को रोकने की हिम्मत नहीं हुई उसने जल्दी से उठकर मोनिटर के प्लग को निकाल दिया जिससे रूम में बज रहा अलार्म शांत हो उठा सर आप किसी भी नियम कानून से नहीं डरते हैं ऐसा क्यों करते हैं आप रूही ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा इस वक्त विक्रांत ठीक नहीं दिख रहा था वो शायद कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था जिसे जानने के मकसद से ही रूही ने ये सवाल किया था फिर उसने विक्रांत के कान में जाकर धीरे से कहा आप उसकी चिंता मत कीजिए वो लोग मेरे जैसे नहीं थे उनके सबके पास हथियार था सब गन और बॉम्ब लेकर चल रहे थे और आपने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस में आएगा और दूसरी चीज आपके तो ड्यूटी ही यही है कि समाज में जो बुरे लोग हैं उन्हें पीटकर शांति बनाए रखना सही मायने में तो लोगों को आपको थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि उनकी सेफ्टी के लिए आप अपनी जान खतरे में डालकर चोर लुटेरों का सफाया कर रहे हैं फिर उही ने आगे कहा आपको पता नहीं है लेकिन जब आपका ऑपरेशन हो रहा था न तो यहाँ जामनगर के मेयर और पुलिस हैड आए हुए थे वो लोग आपके काम से बहुत खुश थे और वो ये भी कह रहे थे कि बाकी के बड़े अधिकारी भी कल आपसे घूम तो रहा था जो उसने थोड़ी देर पहले नींद में देखा था उसने पहले भी नींद में काफी डरावने सपने देखे थे लेकिन इस बार वाला थोड़ा अलग था जाहिर है इसका कारण उसको पता है वो जानता है की उसने इतने लोगों को जान से मारा है इसीलिए उसे रात में डरावने सपने आ रहे हैं। अपनी लाइफ में विक्रांत भले ही बहुत गुस्से वाला है और अक्सर वो लोगो ऐसी मारपीट भी कर लेता है और उसने आज तक बिना किसी कारण के किसी को भी परेशान नहीं किया है और किसी की जान लेना तो बहुत दूर की बात है अब जाकर विक्रांत को ये भी समझ में आ रहा था की गोल्डन पिलर वाले केस के बाद नैना क्यों मानसिक रूप ऐसी कुछ दिनों के लिए डिस्टर्ब हो गयी थी उस टाइम उसने भी कई लोगो को जान से मार दिया था और तब नैना की भी वही हालत थी जो आज खुद विक्रांत की है भले ही वो मारे जाने वाले लोग क्रिमिनल्स थे और ये भी था कि उस टाइम नैना की जान खतरे में थी अगर नैना उन्हें ना मारती तो शायद वो लोग खुद नैना की जान ले लेते ऐसे में नैना को अपनी जान बचाने के लिए उन सभी को मारना पड़ा था लेकिन फिर भी उन लोगों को मारने के बाद नैना को काफी गिल्ट फील हो रहा था ठीक उसी तरह का गिल्ट आज विक्रांत भी फील कर रहा था शायद किसी का गुनाह कितना भी बड़ा क्यों न हो लेकिन मौत उसकी सजा नहीं हो सकती है लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अगर इंसान के पास या तो अपनी जान देने का विकल्प रहे या फिर सामने वाले की जान लेने का विकल्प रहे तो फिर ऐसी स्थिति में वो क्या करे नैना के बारे में सोचते हुए विक्रांत ने याद करने की कोशिश की कि नैना आखिर कैसे इस डिप्रेशन से बाहर निकली थी फिर उसे याद आया कि उस टाइम नैना ने उसके साथ सेक्स किया था और तब वो अपने डिप्रेशन से बाहर आ पाई थी इस सोचते हुए विक्रांत अपने बगल वाले बेड पर बैठी रूही की तरफ देखने लगा इस समय उसके मन में बड़े रोमांटिक से पुलाव बनने शुरू हो चुके थे सर सच में मेरी किस्मत इस बार बहुत अच्छी थी रूही ने विक्रांत की हैवानियत से भरी नजरों की तरफ ध्यान नहीं दिया ऐसे में उसने बेहद उत्साहित उस होते हुए कहा अगर उसकी जगह मुझे उन लोगों से लड़ना पड़ता तो मैं तो ना जाने कब की मर चुकी होती रोही के मुस्कुराते चेहरे को देखकर विक्रांत वापस अपने होश में आ चुका था फिर उसने खुद को बेहद सीरियस दिखाकर अपनी दो उंगलियां खड़ी करते हुए कहा तुम पहले मेरे दो काम करो पहला तो मुझे मेरा फोन दो मैं नैना को कॉल करूंगा और दूसरा मुझे भूख लग रही है तुम मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ ओके रोही ने तुरंत विक्रांत के हाथ में फोन पकड़ाते हुए कहा आपका फोन टूट गया है रिपेयर के लिए दिया है लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वो बनेगा आपको नया फोन लेना पड़ेगा अब जब तक आप मेरा फोन यूज कर लीजिए मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ आपको स्नैक्स पसंद है ना इतना कहते हुए रूही कमरे से बाहर चलेगी उसके बाहर जाने के बाद विक्रांत ने थोड़ी राहत की सांस ली फिर कुछ से तो नैना को कॉल कर दिया भले ही इस वक्त काफी रात हो चुकी थी लेकिन फिर भी नैना विक्रांत के कॉल का का काफी देरी से इंतजार करते हुए बैठी थी उसने मात्र दो रिंग में विक्रांत का फोन उठा लिया और फिर विक्रांत को कॉल ना करने के लिए काफी डांट भी सुननी पड़ी फिर जब नैना थोड़ी नॉर्मल हुई तब उन दोनों ने एक दूसरे का हाल चाल जाना फिर विक्रांत ने नैना को सिगरेट रॉबरी वाले सिगरेट्रॉबरी के बताया।, बताया कि यह सब इतफाक था कि उसने को पकड़ लिया। लेकिन नैना को विक्रांत के इस इतफाक वाली थोड़ी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था उसने थोड़े गुस्से से भरे लहजे में विक्रांत से सवाल किया विक्रांत तुम उसे झूठ मत बोलो सच सच बताओ तुम्हें इन सब चीजों के बारे में पहले से ही पता था ना फिर उसने आगे बोलते हुए कहा तुम ये बताओ कि तुम बार बार खुद जामनगर जाने की जिद क्यों कर रहे थे और जितने बड़े केसेस होते हैं सब तुम्हारे पास ही क्यों आते हैं और ये दुनिया भर का इत्तेफाक सिर्फ तुम्हारे साथ ही क्यों होता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं है कि तुमने एक साथ नंदू और प्रतीक को एक साथ सिर्फ किस्मत के भरोसे पकड़ लिया विक्रांत प्लीज तुम मुझसे तो झूठ बोलना बंद करो इस पर विक्रांत ने तुरंत ही हंसते हुए जवाब दिया तुम मैं तो लक्की ही हूँ अगर मैं लक्की ना होता तो फिर तुम मुझे कैसे मिलती <laughs> तुम्हें। ना लेकिन मिलती हूँ और अगर रोही ठीक से तुम्हारी देखभाल ना कर रही हो तो बताओ मैं यहाँ से हर्षित को अरे नहीं, नहीं नहीं नहीं उसे भेजने की कोई जरूरत नहीं है मुझे बस हल्की इंजरी हुई है वो भी बस पैर में चोट है मैं खुद ठीक हूँ किसी की जरूरत नहीं है विक्रांत ने तुरंत ही सीरियस होते हुए कहा अच्छा ये बताओ केस का क्या हुआ उस पता चला किरण पंडित के बारे में कोई क्लू मिला क्या किरण पंडित का नाम आते ही नैना थोड़ी असहज सी हो उठी फिर तो उसने आगे कहा जब हम यहाँ गाजियाबाद पहुँचे तो हमने सबसे पहले किरण पंडित के स्कूल में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया था और फिर डेविल केस के विक्टिम के बारे में भी पता लगाना शुरू किया लेकिन यहाँ काफी मुश्किल हो रही है किरण जिस स्कूल में पढ़ती थी वो टूट चुका है और अब उसकी जगह पर कई छोटे छोटे इंस्टीट्यूट बन गए हैं स्कूल का पुराना कोई डेटा अब बचाई नहीं है फिर ने, ने हल्की सांस लेते हुए कहा पहले जो ये कॉलेज था मतलब जिसमें किरण पंडित पढ़ती थी वो काफी फेमस था कॉलेज से कैंपस प्लेसमेंट होकर गवर्नमेंट जॉब तक लगती थी ये कॉलेज गाजियाबाद के बॉर्डर पर था लेकिन अब इस कॉलेज की जगह और वेलफेयर सेंटर बन चुका है हम लोग कॉलेज के किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव से या पुराने प्रिंसिपल वगैरह से मिलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा लेकिन अब कॉलेज का कोई जिंदा भी नहीं है उन लोगों को मरे हुए कई साल हो चुके हैं नैना ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा फिर हमें किरण पंडित का एक क्लासमेट मिला लेकिन ये आदमी किरण के कॉलेज में ज्यादा दिन तक नहीं पढ़ा था ग्रेजुएशन से पहले ही उसने कॉलेज छोड़ दिया था और उसे किरण के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है फिर उसने कुछ पल ठहरते हुए कहा हालांकि इस आदमी ने किरण पंडित के बाकी क्लासमेट के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन दी है अब हम इन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही ये लोग अब बाहर रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि जल्दी से ये लोग मिल जाएं। फिर हम उनसे किरण के बारे में पूछेंगे फिर अचानक ऐसी जैसे नैना को कुछ याद आया हो उसे तुरंत ही बोलना शुरू कर दिया ओ एक और चीज तो मैं भूल ही गयी गाजियाबाद वाले केस में दो विक्टिम शहर से बाहर भी मरे है एक तो शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर मरा है और दूसरा लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर फिर उसने एक हल्की सांस लेते हुए आगे की जानकारी देते हुए कहा जो 25 किलोमीटर की दूरी पर मरा है उसका नाम रितु है वो फीमेल है और फाइनेंस एंड अकाउंटिंग स्कूल में पढ़ती थी और इंटरेस्टिंग बात यह है की जिस कॉलेज में किरण पढ़ती थी उस कॉलेज की बिल्डिंग इस लड़की के कॉलेज की बिल्डिंग से सटी हुई है और अब वो वेलफेयर सेंटर बना हुआ है वो इन दोनों स्कूल की पुरानी जमीन पर बना हुआ है